वेदांतसार अयचार तत्वमसी का तात्पर्य अथ महावाक्या वर्ण्य इदम तत्वसी वाक्य संबंधत्रण अखंड अर्थबोधकम् भवति अब महावाक्यों के अर्थ का वर्णन करते हैं यह तत्वमसी वाक्य तीन तरह के संबंधों द्वारा ब्रह्म के अखंड अर्थ का बोधक है संबंध नाम पदों समान अधिकरण्यम पदार्थो विशेषण विशेष भाव प्रत्यगात्म लक्षण लक्ष्य लक्षण च इति तीन संबंध इस प्रकार है पहला समान अधिकरण भाव अर्थात समान आश्रय में रहने वाले दो पदों के बीच का संबंध दूसरा पदों के अर्थ का विशेषण विशेष भाव विशेष पद तथा उसकी विशेषता बताने वाले दो पदों के अर्थों के बीच का संबंध और तीसरा प्रत्यगात्मा और उसका लक्षण बताने वाला इन दोनों के बीच का संबंध लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है तदुक्तम सामान अधिकरण्यम च विशेषण विशेषता लक्ष्य लक्षण संबंधः पदार्थ प्रत्यग आत्मान आत्मनाम कहा है पद अर्थ और उनसे लक्षित अंतरात्मा के बीच पहला भिन्न निमित्त को लेकर प्रवृत्त हुए शब्दों का एक ही अर्थ में तात्पर्य होने को समान अधिकरण भाव संबंध कहते हैं दूसरा विशेष्य और उसकी विशेषता बताने वाले दो शब्दों के अर्थों के बीच के संबंध को विशेषण विशेष भाव और तीसरा दो शब्दों तथा उनके लक्षण यहाँ अंतरात्मा के बीच का संबंध लक्ष्य लक्षण भाव कहलाता है सामनाधिक संबंध तावत यथा सह अयम तबत यहा था सह अयदत्त अस्क्ये तत्ल विशिष्टदत्तवाचक स एतत्काल विशिष्ट देवदत्त विशिष्टदत्तवाचक अयम शब्दस्य च। एक पिंडे तात्पर्यसंबंध तथा चं तत्व असी वाक्ये अपि पर आदि विशिष्ट चैतन्य वाचक विशिष्टचैतन्यवाचक पदस्य अपरोक्ष आदि विशिष्ट चैतन्य वाचक पदस्य विशिष्टचैतन्यवाचक चैतनेपर्यसंबंध समान एक ही अधिकरण आश्रय में रहने वाले दो शब्दों के बीच का संबंध यथा यह वही देवदत्त है इस वाक्य का वही शब्द तत्काल अतीत विशिष्ट देवदत्त और यह शब्द एतत् वर्तमान काल विशिष्ट देवदत्त इस प्रकार दोनों शब्दों का एक ही व्यक्ति में बोधन कराना सामान्य अधिकरण संबंध कहलाता है इसी प्रकार तत्त्वमसी वाक्य में तत्व शब्द द्वारा परोक्षत्व आदि गुणयुक्त चैतन्य का बोध कराकर और तम शब्द के द्वारा अपरोक्षत्व आदि विशिष्ट गुणयुक्त चैतन्य का बोध कराकर एक ही चैतन्य ब्रह्म है ऐसे तात्पर्य का बोधन कराना इन सामान्य अधिकरण्य संबंध का यही तात्पर्य है विशेषण विशेष भाव संबंध हा, तो यहा त्रवक्य शब्दार्थ शब्दार्थ तत्काल विशिष्ट विशिष्ट देवदत्तस्य देवदत्तस्य एतत्काल च अन्योन्य भेद व्यावर्तक विशिष्टदारेतकाशिष्टदत्तोनभेद्यावर्तकतया विशेषण विशेश भावः तथा अत्र अत्रक्ये तत्दार्थ पर आदि विशिष्टचैतन्यंपदार्थ अक्षक्षक्ष आदि भेद द्यावर्तक तया विशेषण विशेष भाव विशेषण विशेष भाव संबंध के उदाहरणार्थ उसी यह वही देवदत्त है वाक्य में वही शब्द तत्काल तत्काल अतीत विशिष्ट देवदत्त का और यह शब्द एक तत्काल वर्तमान विशिष्ट का बोधक है यहाँ एक दूसरे से भेद के प्रावर्तन निवारण द्वारा विशेषण विशेष भाव है वैसे ही उसे तत्वसी वाक्य में तत्व शब्द परोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य तथा तम शब्द अपरोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य का बोधक है और यहाँ भेद का निवारण द्वारा विशेषण विशेष भाव संबंध है लक्ष्य लक्षण संबंध है यथा तत्र त्रे स शब्द अयम शब्दों वा विरुद्ध तत्काल विशिष्टत्व तदिधतकाल एकशिष्टपरित्यागन अद्धदेवदत्न सह लक्ष्य लक्षण भावः तथा अत्र अक्ये तत्व तत्व पदों तदर्थ वोक्ष अपरोक्षत्व आदि विशिष्टत्व अविरुद्ध विशिष्ट सह लक्ष्य लक्षण भाव दक्ष लक्षण भाव संबंध के उदाहरणाथ उसी वाक्य में वही तथा यह शब्दों या उनके अर्थों में से तत्काल तथा तत एतत्काल के परस्पर विरोधी विशिष्ट संबंध को निकाल देने से दोनों का एक ही देवदत्त के साथ लक्ष्य लक्षण भाव होता है वैसे ही यहाँ इस वाक्य में भी तत् तथा तम शब्दों या उसके अर्थों के परस्पर विरोधी परोक्षत्व अपरोक्षत्व गुणों वाले अंशों के निकाल देने पर अविरुद्ध एक ही चैतन्य के साथ उनका लक्ष्य लक्षण भाव हो जाता है इम एव भाग लक्षणा इति उच्यते इसी को भाग लक्षणा भी कहते हैं लक्षणा शब्द प्रयोग भेद या शब्द का गौण प्रयोग जिससे शब्द का अर्थ अंशतः रह जाता है और अंशतः खो जाता है